देवी भागवत तीसरा स्कंध देवी ने कहा विशाल भुजा से शोभा पाने वाले श्री राम अब मैं तुम्हारे व्रत से अत्यंत संतुष्ट हूँ जो तुम्हारे मन में हो वह अभिलचित वर मुझसे मांग लो तुम भगवान नारायण के अंश से प्रकट हुए हो मनु के पावन वंश में तुम्हारा अवतार हुआ है रावण वध के लिए देवताओं के प्रार्थना करने पर ही तुम अवतरित हुए हो इसके पूर्व ही मत्स्यावतार धारण करके तुमने भयंकर राक्षस का संहार किया था उस समय देवताओं का हित करने की इच्छा से तुमने वेदों की रक्षा की थी फिर कच्छप रूप से प्रकट होकर मंदराचल को पीठ पर धारण किया जो समुद्र का मंथन करके देवताओं को अमृत द्वारा शक्ति संपन्न बनाया राम तुम वराह रूप से भी प्रकट हो चुके हो उस समय तुमने पृथ्वी को दांत के अग्रभाग पर उठा रखा था तुम्हारे हाथों हिरण्याक्ष की जीवन लीला समाप्त हुई थी नृसिह रूप धारण करके तुम हिरण्यकशिपु को मार चुके हो रकुल में प्रकट होने वाले श्री राम तुमने नृसिंह अवतार में प्रहलाद की रक्षा की और हिरण्यकशिपु को मारा प्राचीन समय में वामन का विग्रह धरकर तुमने बलि को छला उस समय देवताओं का कार्य साधन करने वाले तुम इंद्र के छोटे भाई होकर विराजमान थे भगवान विष्णु के अंश से संपन्न होकर जमदग्नि के पुत्र होने का अवसर तुम्हें प्राप्त हुआ उस अवतार में छत्रियों को मारकर तुमने पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी रघुनंदन उसी प्रकार इस समय तुम राजा दशरथ के यहाँ पुत्र रूप से प्रकट हुए हो तुम्हें अवतार लेने के लिए संपूर्ण देवताओं ने प्रार्थना की थी क्योंकि उन्हें रावण महान कष्ट दे रहा था राजन अत्यंत बलशाली ये सभी वानर देवताओं के ही अंश हैं ये तुम्हारे सहायक होंगे इन सब में मेरी शक्ति निहित है अनग तुम्हारा यह छोटा भाई लक्ष्मण शेषनाग का अवतार है रावण के पुत्र मेघनाथ को यह अवश्य मार डालेगा इस विषय में तुम्हें कुछ भी संदेह नहीं करना चाहिए अब तुम्हारा परम कर्तव्य है इस वसंत ऋतु के नवरात्र में असीम श्रद्धा के साथ उपासना में तत्पर हो जाओ तदनंतर पापी रावण को मारकर सुखपूर्वक राज्य भोगो ग्यारह वर्षों तक धरातल पर तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा राघवेंद्र राज्य भोगने के पश्चात पुनः तुम अपने परम धाम को सिधारोगे द्यास जी कहते हैं इस प्रकार कहकर भगवती अंतर ध्यान हो गई भगवान राम के मन में प्रसन्नता की सीमा न रही नवरात्र व्रत समाप्त करके दसवें के दिन भगवान राम ने यात्रा कर दी प्रस्थान के पूर्व विजयादशमी की पूजा का कार्य संपन्न किया जानकी वल्लभ भगवान श्री राम की कृति जगत प्रसिद्ध है वे पूर्ण काम है प्रगट होकर परम शक्ति के प्रेरणा करने पर सुग्रीव के साथ श्री राम समुद्र के तट पर गए साथ में लक्ष्मण जी थे फिर समुद्र में पुल बांधने की व्यवस्था करके देवशत्रु रावण का वध किया जो मनुष्य भक्ति पूर्वक देवी के इस उत्तम चरित्र का श्रवण करता है उसे प्रचुर भोग भोगने के पश्चात परम पद की उपलब्धि होती है श्रीमद देवी भागवत का तीसरा स्कंध समाप्त